यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित राम किंकर उपाध्याय विचित्र बात थी जब धनुष टूट गया जयमाला पहना दी गई तब महाराज जनक भगवान श्री राम और श्री सीता जी को रथ में बिठाकर अयोध्या के लिए विदा कर देते यही परंपरा थी अब जब धनुर्भंग हो गया जयमाला हो गई तब इतनी बड़ी बारात लाने की क्या आवश्यकता थी बारात भी कैसी विचित्र रही होगी बड़ी धूमधाम से बारात अयोध्या से मिथिला की ओर जा रही थी बारात देखकर लोग बड़े प्रभावित थे बोले वाह ऐसी बारात पर जब कोई पूछ लेते थे कि इस बारात में वर कहाँ है तो पता चला कि वर तो पहले से ही ससुराल में टिका हुआ है विचित्र बात थी वर टिका हुआ है ससुराल में बारात चली जा रही है इसका अभिप्राय यह है कि जनक तुम तो कृतकृत्य क्रिट हो गए पर वे जो नहीं हो पाए हैं उन्हें कृतकृत्य क्रिट करने के लिए भी तो आमंत्रित करो महाराज जनक का निमंत्रण मिलते ही महाराज दशरथ इतने आनंदित हुए कि विवाह के लग्न से बहुत पहले ही बारात लेकर जनकपुर आ पहुँचे प्रथम बरात लगन ते आई। बीत कछु दिन भाती बारात आकर जनकपुर में टिकी हुई है है समय बीतता जा रहा है। और तब एक मंगल लगन आता है मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम अगहनु मास सुहावा उस मंगलमय लग्न में भगवान श्री राम और श्री जी का मंगल प्रणय हुआ उसी समय अचानक निर्णय लिया गया बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दस भयो तन पुलक पुन पुन देख अपने सुख तुर तरुफल नये भरिभुवन रहा छाहु राम दिबाहुभा कहा गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया तब जनक पाय वशिष्ठ आयसु साज सवारी के मांडवी श्रुत की क्या संसार में ऐसे कहीं निर्णय किया जाता है इतने पहले से बारात जनकपुर में टिकी हुई थी तो पहले से ही चर्चा हो जानी चाहिए थी चारों राजकुमार तो थे ही चारों कन्याएं यहाँ थी पर गोस्वामी जी की शैली तो बड़ी अनोखी है इसका अभिप्राय क्या है चारों भाइयों का विवाह अगर निश्चित हो जाता तो क्या होता बोले जब चार राजकुमार दूल्हे के रूप में चलते तो लगता कि ये चारों वर हैं गोस्वामी जी कहते हैं कि जब चार वर होंगे तब वरत तो कहाँ रहा वर तो एक ही होगा उसको छोड़कर अन्य कोई वर हो नहीं सकता संसार में जो वर होते हैं उन विचारों की समस्या यह होती है कि आज वे वर हैं और कल फिर जहां के तहां। तो उन्होंने कहा कि ना ना, यह कहने के लिए कि राम भी वर भरत भी वर लक्ष्मण शत्रुघ्न भी वर ऐसा नहीं है वर तो एकमात्र ईश्वर हैं अन्य तो मात्र उनके अनुगामी हैं उस समय जनकपुर की स्त्रियाँ कहती हैं कि कितना अच्छा हो कि चारों भाइयों का विवाह हो जाए तो क्या होगा वही सूत्र जो जनक जी क्रित ने कहा था मोहित कृत कृत्यूहु भाई यही वाक्य जनकपुर की स्त्रियों ने कहा तो क्रित हो ये सब लोगों एक व्यक्ति को नहीं सबको क्रित हनुमान जी का सत्य है हनुमान जी अशोक वार्जिका में गए और जब मां जानकी ने उन्हें आशीर्वाद दिया तब हनुमान जी ने भी वही वाक्य कहा जो महाराज श्री जनक जी ने कहा था हनुमान जी ने कहा अब कृत्य कृत्य भय माता माँ अब मैं कृतकृत्य क्रित हो गया पर कृतकृत्य क्रित हो जाने के बाद हनुमान जी वही तो नहीं रुक गए लौटकर आए प्रभु से आग्रह किया कि आप लंका में सेना लेकर चलिए और युद्ध कीजिए क्या उद्देश्य है इसका वही सबको कृतकृत्य क्रित करने का सूत्र यहाँ भी है समुद्र को पार करके सीता जी तक पहुंचने की क्षमता केवल श्री हनुमान जी में थी हनुमान जी कृतकृत्य क्रित हो गए पर महान भक्त और संत केवल अपनी कृतकृत्यता क्रित से ही संतुष्ट नहीं होते इसीलिए हनुमान जी यह चाहते हैं कि जो लोग समुद्र के किनारे रुक गए थे वे भी तो कृतकृत्य क्रित हो जाएं। आनंद कब आया प्रभु सेना लेकर लंका गए युद्ध हुआ राक्षस मारे गए उसके बाद भगवान श्री राम और श्री सीता जी विराजमान हैं उन्हें बंदर चारों ओर से घेरे हुए बैठे हुए हैं देवताओं ने आकर कहा महाराज आज स्थिति बदल गई क्या बोले कृत क्रित कृत्यपि निरखंतवान साज ये।, ये सभी बंदर कृतकृत्य हो गए मानव संतों के द्वारा महापुरुषों के द्वारा जो भूमिका संपन्न की जाती है वह सबको कृतकृत करने के लिए सबको पुण्यता प्रदान करने के लिए होती है भगवान श्री रामकृष्ण ने जो विचार प्रकट किया उसका भी उद्देश्य तो यही था जब ये संसार के समस्त व्यक्तियों को साधकों को बार बार अपनी ओर आकृष्ट करते थे तब उनका उद्देश्य था कि उस आनंदमय स्थिति का अनुभव उस परिपूर्णता की स्थिति का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को हो उसका अर्थ है कि धर्म का उद्देश्य केवल व्यक्ति का उत्थान नहीं हो सकता जब तक धर्म केवल व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति के लिए है व्यक्ति के उत्थान के लिए है वह धर्म अधूरा है वह धर्म पूर्ण नहीं है धर्म पूर्ण तब होगा जब व्यक्ति स्वार्थ से चले और धीरे धीरे परमार्श तक पहुँच जाए उसके बाद की स्थिति आगे बढ़ जाएगी स्वार्थ से प्रारंभ होती है और वह एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ व्यक्ति परमार्थ से भी आगे चला जाता है भगवान राम के लिए कहा गया कि नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ भगवान श्री राम जैसा कोई नहीं जानता नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ। कौन राम राम समथारथ उसके आगे श्री भरत जी के लिए कहा गया है परमार्थ स्वार्थ सुख की ओर कभी भरत जी ने स्वप्न में भी नहीं देखा परमार्थ स्वार्थ सुख सारे भरत न सपन हु